रोका टोका छोरी को पूछा कौन है लड़का लड़की ने सच बता दिया माँ बाप ने पता लगाया लड़का अच्छा है खानदान अच्छा है अपनी जाति वाले सब कुछ आ गए तो कहा कि बेटा देखो यदि तुम्हारा मन उसमें है तो तुम्हारी शादी वहाँ कर देंगे हम बिल्कुल कर देंगे लेकिन उसके माँ बाप को भी हम मिल लेते हैं पूछ लेते हैं लेकिन तुम बिल्कुल मर्यादा के साथ जियोगे बोले हाँ बाप गए लड़के वाले के पापा का संपर्क किया दोनों माँ बाप ने बात करी भाई तो लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर बिल्कुल एंगेजमेंट हो गया दोनों का लास्ट ईयर है परीक्षा दे दें उसके बाद शादी कर देंगे अब उस लड़की को दही खाने की बड़ी गजब क्या बहुत दही खाती थी पागल थी दही के लिए कभी कभी सर्दी हो जाए इतनी खांसी इतना कफ फिर भी दही मम्मी समझाती थी मर जाएगी तू। बोले ठीक है मर जाओ तो लेकिन मैं दही नहीं छोड़ सकती दही नहीं छूटता था और दूसरा शौक था टीवी देखने का बस बैठे हुए सर्फिंग करती रहती थी कभी यह सीरियल कभी वो सीरियल कभी यह सीरियल कभी, कभी वो सीरियल मम्मी कहती थी ए कल को तू ससुराल जाएगी तेरी शादी हो जाएगी कुछ रसोई पकाना सीख ले बेटा वो बोले बाद में करेंगे मानती नहीं थी कुछ सीखी नहीं खाना बनाना आता ही नहीं था वो प्रेम हो गया उस छोरे से तो फिर दोनों के मां बाप ने शादी कर दी वो गई ससुराल अपने पति के घर तो 10-15 दिन तो बाहर घूमी आए आनंद किया लेकिन फिर जिंदगी की रफ्तार चली वो लड़का अपने पिताजी के साथ ऑफिस जाने लगा दफ्तर जाने लगा काम सीखने लगा और ये घर में गृहिणी बन करके सब काम देख रही है अब उस लड़के को खाने पीने का शौक था तो उसने फिर अपनी पत्नी से कहा कि देख मुझे खाने का बड़ा शौक़ है रोज़ अच्छा अच्छा कुछ बना करके और अलग अलग बना करके खिलाया कर अब इसको तो आता ही नहीं था लेकिन प्रेम है अच्छा ठीक है आज क्या खाओगे डिनर में क्या लोगे बताओ तो उसने कहा पिज़्ज़ा लेंगे तुमको आता है बनाना बोले उसकी छोड़ो पिज़्ज़ा मिलेगा आपको बोले देख बाहर का नहीं बाहर का नहीं मिलेगा तो उसने फिर दिन में वो अपनी जेठानी से पूछा आपको आता है ना कहीं से किताब भी आई जेठानी के मार्गदर्शन में पिज्जा बनाना सीख लिया वो सीख रही थी तब उसकी छोटी सी ननंद आई और आकर के भाभी भाभी आपका फेवरेट सीरियल चल रहा है टीवी पे आओ ना तो कहती है बिल्कुल मुझे देखने का मन तो करता है लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे भैया के लिए पिज्जा बना रही हूं नॉट नाउ पति के लिए रसोई बनाने का भी समय वही और सीरियल का भी समय वही तो धीरे धीरे दे नया नया सीखने लगी रसोई में रहने लगी और जब पति खा करके बखान करे आह क्या बनाया बहुत बढ़िया तो उत्साह में फिर दूसरे दिन आज डिनर में क्या लोगे साव तीन महीने में तो बहुत अच्छी कुक हो गई अब मां ने इतना समझाया था फिर भी नहीं मानी थी टीवी देखना छोड़ती नहीं थी अब देखो पति के प्रेम के चलते टीवी देखना छोड़ गया और पति के अनुकूल बन करके रहने लगी पति अनुकूल प्रेम दृढ़ पद कमल विनीत जहां प्रेम है तो प्रेम अग्नि तुम्हें ऐसी पिगा लेगी और फिर तुम द्रवीभूत हो जाओगे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाओगे और फिर फिर जो तुम्हारे प्रियतम की रुचि है उसके सांचे में ढल जाओगे ये प्रेम करता है और इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है तुम्हारी अपनी मस्ती है तुम अपने मन से कर रहे हो अपने दिल से कर रहे हो इसलिए प्रेम बड़ा प्यारा एहसास है अच्छा पांच साल बीते अब उसकी गोद में एक नन्ना मुन्ना लाला खेल रहा है घर में आनंद आनंद आनंद हो गया नन्ना सा लाला मुन्ना और दो तीन महीने का हुआ तो बीमार हो गया मुन्ना अब ये छोटी सी यशोदा इतनी रोए इतनी रोए अपना बच्चा रो रहा है इसको क्या हुआ सास समझा रही है बेटा ठीक हो जाएगा अब तो तुम मत रो अभी डॉक्टर के पास ले जाते हैं सब ठीक हो जाएगा तो गए डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने जाँचा पर खा मुन्ने को देखा और कहा कि कोई बात नहीं वो थोड़ा बुखार है ऐसा है ऐसा है वैसा है तो दवाई दे देते दे दे हैं इस बच्चे को इस प्रकार से दवाई दे देना दे और फिर उस छोटी सी यशोदा से कहा कि बेटा तुम अपना दूध पिलाती हो ना इसको बोले हां डॉक्टर साहब तो इन दिनों में तुम दही मत खाना तेरे मुन्ने के लिए अच्छा नहीं रहेगा ओ दही नहीं खाना लेकिन जब मुन्ने की बात आई तो आंख में आंसू पहुंचती हुई बोली जी डॉक्टर साहब बिल्कुल दही छूटा मां कहती थी लाख मर जाएगी तो दही खाएगी तो ऐसे में तो कहती थी मर जाऊं तो कोई बात नहीं लेकिन दही नहीं छूटेगा अपने मरने की भी जिसको फिक्र नहीं थी वो अपने मुन्ने के लिए दही छोड़ दी पति के प्रेम के चलते टीवी देखना छूट गया और रसोई बनाना सीख ली और मुन्ने के प्रेम के चलते दही छूट गया साहब प्रेम इस तरह से परिवर्तन कर देता है और यह परिवर्तन स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया हुआ यह इसमें किसी को बदलने की बात नहीं आदमी स्वयं बदलता है प्रेम के चलते दूसरा नहीं बदले आदमी स्वयं अपने को बदले प्रेम के चलते इसलिए प्रेम बड़ा प्यारा एहसास जिसने प्रेम नहीं किया वो क्या जिया खाक जिया सौ बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के दो चार दिन और ये आज के आधुनिक युग के हिसाब से मैं बोल रहा हूं युवाओं को खुश करने के लिए ऐसा मत समझना आचार्य रामानुजाचार्य जी महाराज कितने वर्षों पहले की बात तो रामानुजाचार्य जी के पास एक बार एक उस समय में एक युवक गया और युवक ने प्रणाम किया रामानुजाचार्य जी को और कहा महाराज मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि प्यारे युवक अच्छी बात है तू भगवत प्राप्ति चाहता पहले एक बात का जवाब दे क्या तूने तो कभी किसी से प्रेम किया हो तो वो युवक बोला नहीं नहीं महाराज मैं उस झंझट में नहीं पड़ा मैं आजकल के लड़कों जैसा नहीं हूं ओ, तो उसने सोचा कि यदि ऐसा कहूंगा तब तो महाराज जी मुझे यहां से भगाएंगे कि तेरे जैसे लफंगे सीटी बजाने वाले तू क्या भगवान की भक्ति करेगा भगवान की प्राप्ति आचार्य रामानुज ने कहा फिर से एक बार तू देख ले अपने बीते हुए जीवन को क्या कभी तूने किसी से प्रेम नहीं किया तो युवक बोला नहीं महाराज पक्का तीसरी बार पूछा सच में तूने तो अभी तक किसी से प्रेम नहीं किया तो कहता है महाराज झूठ नहीं बोलूंगा सच कहता हूं आपके सामने क्या झूठ बोलूं आप संत हैं मैंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया तो कहते हैं युवक का जवाब सुनकर के रामानुजाचार्य जी थोड़े निराश हो गए तब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि जिसने कभी किसी से प्रेम नहीं किया वह राम से भी क्या प्रेम खाक करेगा यदि तूने प्रेम किया होता तो मैं तेरे प्रेम को मोड़ सकता था तुलसी ने प्रेम किया पत्नी से और पूरे दिल से प्रेम किया दुनिया ने टीका करी निंदा करी हंसी हुई तो भी क्या लेकिन प्रेम में पागल तो पागल हा? बिल्कुल पत्नी कहती थी आप क्यों इतने पागल हैं मेरे लिए और ये पागल पत्नी के लिए वो पिहर गई कुछ दिनों के लिए तो ये विरह सह नहीं पाए तो पीछे पीछे गए रात के समय में रह नहीं पाया तो पीछे पीछे गए तो नदी में बाढ़ आई थी तो उसमें कोई आदमी मरा हुआ उसका शव पानी में जा रहा था तो उसको लकड़ा समझ करके कहते हैं कि नदी पार करी और वहाँ पत्नी के पिहर गए उसके पिता के घर तो सांप को रस्सी समझ करके उसको पकड़ करके ऊपर गए ऐसा ऐसा तुलसी की कथा में आता है और जब पत्नी के पास पहुँचे रात में पत्नी ने कहा आप इस वक्त यहाँ बोले मैं रह नहीं पाया बिना तेरे देखो तुलसीदास की ये कथा तब पत्नी ने कहा आपको शर्म नहीं आती आप एक पंडित हो आप एक विद्वान हो लोग आपका आदर करते हैं और मेरे हार्ड मांस के शरीर में आपकी इतनी आसक्ति हार्ड अस्थि चर्म में देह यह तामे ऐसी प्रीति अरे होती जो कहूं राम में तो मटी जात बहु भीति ऐसी प्रीति राम में होती भव सागर से पार हो जाता पत्नी ने ऐसा कहा और तुलसी की प्रीति को एक दिशा मिली ऐसे मुड़ गए राम की ओर और देखो रत्ना ने तुलसी की पत्नी ने कितना बड़ा त्याग करना पड़ा उसने अपना वैसे देखा जाए तो सुहाग खोया इतना बड़ा त्याग वो तो उर्मिला ने भी लक्ष्मण को खोया था लेकिन राम सेवा में था तो रत्ना ने भी अपना सुहाग राम की सेवा में लगा दिया वो नारी कितनी महान थी जिसने प्रणयी संत बनाया भले ही तुलसीदास को वंदन करें हम लेकिन तब रत्ना के त्याग को हम अवश्य प्रणाम करें प्रणाम करना ना भूलें तो साहब जो दिल का भिज्ञापन न हो प्रेम की नमी न हो सुखे रेगिस्तान की तरह जिसका हृदय हो और वो कहे कि मुझे भक्ति खाक भक्ति मिलेगी तुझे जिसने कभी किसी से प्रेम नहीं किया वो परमात्मा से क्या खाक प्रेम करेगा तो आचार्य रामानुज ने उस जमाने में उस युवक से ये बात कही थी तो साहब प्रेमी बनो सौ बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के दो चार प्रेम में जियो प्रेम के चलते परिवर्तन आदमी स्वयं अपने जीवन में लाता है भक्ति के चलते आदमी स्वयं अपने जीवन को बदलता है प्रेम बंधन है लेकिन लादा हुआ नहीं स्वीकार किया हुआ इसलिए बहुत प्यारा लगता है यह बंधन इतना प्यारा लगता है कि इसके सामने मुक्ति तुच्छ लगती है प्रेम की पीड़ा मीरा जाने प्या जाने सास है जो जिंदगी को पूर्णता प्रदान करता है, है प्रेम ने किया तो हार्ट बिना यूज के पड़ा रह जाएगा यार क्यों दिया है फिर परमात्मा ने हार्ट लोग चित्र बनाते हैं लाल लाल और उसमें से आर पार एक तीर और टपकता हुआ खून हाय हो गए साफ दिल है और इसको तीर न लगे का, का दिल तेरे को यदि किसी ने तीर नहीं चलाया तेरे दिल पे कन्हैया तीर चलाते हैं बांक बांकी बिहारी की ये जो बाकी चितवन है तीर चलाया कभी बांसुरी बजाते हैं और तीर चलाते हैं उनकी वो बाकी अदा तीर चला दिल से जियो साहब नहीं तो जीवन जिंदगी सुखी सुखी मजा ही नहीं आएगा प्रेम करो माँगो मत प्रेम दो करो वो मिलेगा प्रेम कोई भीख में मिलता है प्लीज लव मी यू प्लीज लव मी कभी नहीं करेगा उल्टे भागेगा वो कि मेरा सिर मत खा प्रेम कोई भीख में मिलता है तुम खुद प्रेम करो खुद को ऐसा बदलो प्रेमी की अनुकूलता के सांचे में अपने को ऐसा ढालो उसको प्रेम हो जाएगा शबरी चुपचाप सेवा करती थी प्रेम से। एक दिन उसी शबरी के लिए सदगुरु के हृदय से आशीर्वाद उठेगी बेटा तुझे राम को खोजने नहीं जाना पड़ेगा एक दिन राम स्वयं तेरी खोज करते हुए तुझे पूछते हुए तेरी कुटिया पर आके आएंगे राम के चरण रामायण में राम जी पूछते चले आए भाई शबरी कहां रहती है यहां कोई शबरी है वो कहां रहती है जरा बता दो पता उसका पूछते पूछते आए खोजते, खोजते खोजते आए खुदा खुद खोजे जिसको तो उसको खुदा को तो यही कहा कि तू खुद आ ओ खुदा तू तो खुद आ हम तो तेरे तक पहुंचने से रहे उतना सामर्थ्य हम में नहीं तू खुद आ आुद्धि को वो प्रकाशित करता है प्रेरित करता है हम उस सविता देव के तेजों में इस स्वरूप का ध्यान करते हैं गायत्री मंत्र में जिसे सविता कहकर के ध्यान किया गया है वह सविता सूर्य मतलब आसमान में दिखने वाला नहीं वो सविता कौन है बोले जो सकल सृष्टि का प्रसविता है जन्माद से उस सविता की बात है यथोह ईमानी भूतान जाए जिससे ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती है जो सृष्टि को चलाता है अंत में ये सृष्टि जिसमें विलीन हो जाती है उस सविता के ध्यान की बात है गायत्री मंत्र में यानी वह परम ब्रह्म है उसी को भागवत भागवतकार ने परम सत्य कहकर के प्रणाम किया ध्यान किया सत्यम परम धीम मत भागवत का प्रारंभ भी सत्यम परम धीम से हुआ और भागवत का उपसंहार भी सत्यम परम धीमही से हुआ परम सत्य ही परमात्मा सत्य ही ईश्वर है ईश्वर सत्य है सत्य ही ईश्वर है जागो और जो सत्य है जो शिव है वही सुंदर है जो सत्य है वही